के वाली अच्छा तो जो व्यापक मानते हैं, उनके अनुसार अच्छा है तो देण है क्या उसका व्यापक मानने वालों का भी दे के समान परिमाण में अड़ू मानने वालों का भी देह के समान परिमाण में और जैनी आत्मा का परिमाण कैसा मानते है देह के समान और छोटी दे में छोटी बड़ी देव है हाथी के दे में सामान परिवार वाली आत्मा तो के में समान परिवार वाली आत्मा ऐसा जैन जैनियों के भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं जैसे सब शास्त्री आचार्य मध्यमा फ्रमा जो पढ़ते है ना व्याकरण से वेदांत से जैन शास्त्री जैन दर्शन से भी पढ़ते जैन दर्शन से भी आचार्य होता है उसका भी पूरे ग्रंथ आचार्य करते देखेंगे तो जैन विद्वान देव समान परिमाण वाली आत्मा को कहते हैं इसमें कहते हैं तथी हम तथ कर जैन मत हम जैन मत है ना अथवा दे, दे के समान परिमाण वाली आत्मा जैन मत समझ लेना कि जैन मत श्रुति दिखते हैं है ना कि श्रुति में देव समान परिमाण वाली आत्मा नहीं कही है उसमें बताया था ना इसमें देख लिया इस पुस्तक में अड़ू परिमाण में हाँ अड़ू अनु आत्मा वेतव्या और आरा मात्रो ही और ऐसा अनुपरिणाम साफ बताते हैं तो श्रुति से विरुद्ध हो गया मत और फिर शुद्धि से विरुद्ध बताया अभियुक्ति से बताते हैं युक्ति विरुद्ध भी जयमत है दिद्रुद दिद्रुद में। कि जब ये एक शरीर से योगी अन्य शरीर दहन करेगा तो पहले जैसे आत्मा रहती थी उसी रूप में रहेगी या थोड़ा ढिला होगी ये होती है ना एक जगह खूब काफी रखो और फिर बड़ी जगह करो तो शिथिल हो जाएगी ना वो शिथिल तो? हो तो जाएगी तो कहते हैं कि पहले बताया युक्ति बताते हैं अनेक देव धारण करने वाले योगियों के आत्मस््रोप की शिथिलता का प्रसंग होगा शिथिल वो होगा क्या क्या यहाँ पर करेंगे क्या अनेक देव परिग्रहण करो कुरुता ये तो तो ग्रुप क्या मतलब और युक्ति बताया ठीक है और अनेक वे धारण करने वाले योगियों के आत्मस्वरूप शिथिलता का प्रसंग होगा ये शिथिलता का आत्मस्वरूप की शिथिलता मतलब दिलाप। अब उसी प्रकार क्या है की जब अनेक दे धारण करने वाला ये योगी एक वे धारण करेगा तो क्या हो जाएगी आत्म शिथ ही क्या हो जाएगी धारण करेगी तो प्रसंग होगा तो ये जैन वसंग बताया गया छोटी पुस्तक है जिसने बताया अब इसमें क्या है की आत्मा को ज्ञान आश्रय कहा था न तो कहते हैं ज्ञान आश्रय नाम ज्ञान का आश्रय ज्ञान मतलब तो का मतलब क्या है ज्ञान आधार होना। का आधार होना इसमें आपने ये बताया था ज्ञात तथा ज्ञान रूप आत्मा इस देखे? देखे विल्ण। देखे विल्ण। इसमें लिखा है इसमें क्या ये पुस्तक आपके पास है ना तो आपको इसमें ठीक बैठेगा ज्ञाता तथा ज्ञान रूप आत्मा पृष्ठ एक स्वास्थ्य में देखेंगे ये पढ़ लेना है देखिए इसमें क्या ऊपर का तो आप पढ़ लेना जो विज्ञानी के स्थान मिला या मतलब जो परमात्मा विज्ञान में रहते हुए विज्ञान करते हैं यहाँ पर आत्मा किसमें रहता है आत्मा में तो ये विज्ञान से आत्मा लेना है कैसा आत्मा ज्ञान सुख आत्मा कैसा परमात्मा विज्ञान करूप आत्मा, आत्मा की का कर मिले? का ये में रहते हुए ना मतलब क्या होगा विज्ञान के आश्रय ज्ञान के आश्रय या ज्ञाता अरे ज्ञाता को किस साधन के द्वारा जाने दो ज्ञाता को तो यहाँ पर क्या कहा उसको ज्ञात मतलब ज्ञान का आश्रय ज्ञाता कहा न इत्यादि श्रुतियां आत्मा के व्यापा करती हैं और देखो वही एक ही प्रश्नों की तरह विज्ञान आत्मा का अर्थ क्या हो जाएगा ज्ञान स्वरूप विज्ञान स्वरूप तो यह विज्ञान आत्मा शब्द से श्रुति क्या कहती आत्मा को दिज्ञा। ज्ञान स्वरूप अब देखो यहाँ पर बोधापद का क्या होता है जानने वाला जाता, तो बोधा पर से ज्ञाता तो है तो कैसे ज्ञाता सामान्य रूप से ज्ञाता वो कहती है और इस दृष्टा है ना उसका से क्या हो जाएगा रूप ज्ञान का अर्थ है ना किस तो रूप से ज्ञाता वो कह गई रूप को जानने वाला इस स्पर्शा स्पर्श को जानने वाला का शब्द को जानने वाला ध्यान गंध को जानने वाला वैसे ही का रस को जानने वाला तो विशेष जाता कहने वो hmm. तो यह एक ही सु कहती है विज्ञान रूप भी कैसी है और विचार का भी कैसी है ज्ञान रूप भी कहती है और किसी भी, yeah. भी, yeah. भी स्तुति को जो है ना कुछ ऐसा नहीं कि आधी सूत्री प्रमाण है वादी प्रमाण नहीं है अर्ध कुटी न्याय जाती है वो अर्ध कुटी न्याय संक्रमित लग जाएगा सुटी आए बोले ये नहीं ठीक है ये ठीक है अब इसमें तो अर्ध कुटी न्याय को जाता है ये ही नहीं है और आत्मा को ज्ञाता बताने के लिए अगले वेद पर बहुत सारे प्रमाण दिए हुए हैं एक, एक सुनो पर अत्यो वेद इदम जिग्राणी का आत्मा ठंडों के जो जानता है की मैं इसको सूहू सुना मतलब क्या है गंध का ज्ञान करना अतयो वेद जो जानता है की मैं इसको सूहू जो जानता है तो यहाँ पर ज्ञान का ज्ञाता ना? अच्छा और देखना सर्वम है पश्चापी न पश्चात ब्रह्मदर्शी ब्रह्मदर्शी सबको देखता है या ब्रह्मदर्शी सबको जानता है ब्रह्मदर्शी आत्मा सबको जानती है तो ज्ञाता कही गई ना एन एकदम सर्वम भी जाना गृह धारणा थी एन मतलब जिस परमात्मा से अनुग्रहित हुआ कौन आत्मा एक तो कर्म है ना तो जिस परमात्मा से अनुब्रीत हुआ अभिजाना क्रिया का कर्ता का अध्ययन कर लेंगे आत्मा का जिस परमात्मा से हुआ आत्मा इस सब को जानता है आत्मा इस सब को सबको तो यहाँ भी ज्ञाका कहा गया अच्छा तो हमने ये बताया कि ऐसा ज्ञाता और वहाँ ब्रह्म सूत्र बताया था ना पहले छह सौ नौ इस पर ब्रह्म सूत्र भी बताया था जो की ज्ञाका को कहता है और वो कहता है ज्ञान उसके आश्रित रहने वाला ज्ञान कैसा है नृत्य का तो शुद्धि सूत्र सब इसमें है बहुत अच्छी तरह इसमें समझ में होता है हाँ ये कहीं भी नहीं आएगा विशिष्टा सिद्धांत में किसी भी वरिष्ठों सिद्धांत में शुद्धि कुछ और कहे सूत्र कुछ समझ नहीं होगा और युषे यहाँ विचार हो क्या शुद्धि सूत्र को मानो सूत्र को मत मानो ऐसा एक रात एक घंटे राधा ने भी ना चिंतन है नहीं कुछ फल जाती है व्यक्ति कभी शुद्धि के विरुद्ध कुछ लिखते है और यदि शुद्धि के विरुद्ध व्यक्ति लिखते है तो भारतीय लगते हल कुछ बना लिया जाता चिंतन के अभाव में कुछ कुछ लोग ऐसी करते देखते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है सुखियों व्यर्थ का निर्णय करने के लिए व्यालियों में प्रभु उसी से शुद्धि अर्थ का होता है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं समझने तो ना बोलने है तो बोल रहे बड़े बड़े जाते दिख बंदों तो में जब फीडी टू भी ले सब लोग मानते हैं ना कि सूची कैसा निर्णय करने के लिए रहती है आगे देखो यहाँ पर अब ध्यान देना तो आत्मा को इन्होंने ये ज्ञाता किस शब्द से कहा पहले पहले का शब्द बोलो क्या शब्द था? क्या करेगा पहले आत्मस्वे आत्मसरूपम नहीं ज्ञान आश्रय ज्ञान आश्रय है ना ज्ञाता किस शब्द से कहा गया है ज्ञान आश्रय भूतम से ज्ञाता का ज्ञान है आश्रय ज्ञान आश्रय मतलब ज्ञाता वाला, ठीक है और वहाँ पर बताइए वही तो हाँ ता वहीं पर ज्ञान में आत्मा ज्ञान स्वरूप है ज्ञान रूप है ये किस शब्द से कहा ज्ञान स्वरूप है आत्मा ज्ञान है एक अच्छी शब्द अजड है ना हाँ अजड का मतलब ज्ञान रूप जट से ज्ञान है ज्ञान रूप अब यहाँ पर देखो कोई यदि कहे की आत्मा को ज्ञान मात्र मानो मतलब केवल ज्ञान मानो या ज्ञान स्वरूप ही मानो ज्ञान स्वरूप ही मानो ज्ञान का अधिकरण मत मानो ज्ञान का मत मानो यदि आत्मा को ज्ञान स्वरूप माना जाए ज्ञान का आधार न माना जाए तो वो तो क्या उत्तर होगा आपका यदि ज्ञान स्वरूप माने तो ज्ञान का आधार न माने का न माने तो क्या क्या होना चाहिए मैं ज्ञान हूँ ऐसी प्रती होनी चाहिए यदि केवल ज्ञान है और क्या नहीं होना चाहिए ज्ञानवान जानता मैं जानता हूँ ऐसी प्रती ज्ञान वाणा हम ज्ञानी ऐसी नहीं है ऐसी क्या सिद्ध होता है कि आत्मान ज्ञान का आश्रय भी है तो ज्ञान का आश्रय जब कहते हैं तो ज्ञान ज्ञान रूप होने का निषेध करते हैं ज्ञान निषेध नहीं करतेषे और पर वक्तव्य शब्द है ना वक्तव्य हमका कठिन तो पहले ज्ञान होता है फिर क्या होता है कथन ज्ञान कर तो कथन होता है तो कथन के मूझ में क्या है मतलब ज्ञान या प्रकृति ज्ञान या प्रकृति तो सब कोई बात नहीं प्रकृति सब ज्यादा अच्छा रहता है वक्तव ने कहा है तो प्रकृति पहले होने पर ही वक्त होता है कथन लगाइए यदि आत्मा ज्ञान का आधार नहीं होता यदि आत्मा ज्ञान का आधार और ज्ञान मात्र ही होता और केवल ज्ञान होता सदा कथन तो ऐसा ही कहना चाहिए अथवा कथन होना चाहिए क्या कदच्छेद होगा क्या होगा त्याग तू अहम जाना इसी ना कि मैं जानता हूँ ऐसा कथन नहीं होना चाहेंगे किंतु ऐसा कथन होता है इससे क्या सिद्धू अभी आत्मा ज्ञान का ज्ञान का आधार भी है और यहाँ कथन कब होगा कृपति होने पर जिसका मतलब कथन एक को पहले बैठी तो लग जाएगा आम ऐसा कथन होना चाहिए मैं जानता हूँ ऐसा कथन नहीं होना चाहिए ठीक है अब वहाँ देखो तो ज्ञान आश्रय भूतम है ना और ज्ञान आश्रय भूतम के बाद वहाँ क्या लिखा होगा वही चलो अब सुनो यहाँ पर ऐसा ऐसी आशंका होगी की विशेषता सिद्धांत में आत्मा को कर्ता करता मान, आत्मा को ज्ञाता मानते हैं कर्ता मानते हैं और भोक्ता मानते हैं क्या मानते हैं आत्मा को ज्ञाता कर्ता भोक्ता तीनों मानते हैं तो वहाँ पर केवल ज्ञाता ही कहा है कर्ता भोक्ता नहीं कहा तो आतंका बातें चलिए तीनों माना जाता है कैसे माना जाता है आगे बताएंगे ठीक है आत्मा को तो क्या माना जाता है ज्ञाता तीनों याका याका माना जाता है, है तो तीनों कहना चाहिए तीनों कहा क्या कहा हो गई तो होगी तो इस संख्या के परिहार के लिए कहा जाता है ज्ञाता इसी उपयाता इसी कि ज्ञाता इस अच्छा उक्ति होता है ना का होता है कथन है ना ज्ञाता इस कथन से ही ज्ञाता इसी उत्तिया का छोटा वचनम उठी कथन भाव में ज्ञाता इस कथन से ही कर्ता क्या भोक्ता इसी उत्तम होती आत्मा करता है और भोक्ता है या कथन हो जाता है या कथन क्या, क्या? ज्ञाता इस कथन से ही आत्मा करता है और आत्मा भोक्ता है या कथन क्या कथन हो जाता है करता है और आत्मा भोगता है या कथन हो जाता है किस कथन पे ज्ञाता है इस कथन पे मतलब ज्ञाता कहने से ए, करता और भोगता भी कह दिए जाते हैं आत्मा ज्ञाता है ऐसा कहने से आत्मा करता है और आत्मा भोगता है या भी कह दिया जाता है लग जाएगा कैसे कह दिया जाता है तो खाद्य खुश है ना आत्मा ज्ञाता है इस कथन से भी आत्मा करता क्या भूकता आत्मा करता है और आत्मा भुगता इसकी उत्पन्न हो जाता है अब कर्ता के बारे में थोड़ा सुनो फिर आगे पास चलाएंगे कर्ता तो अभी ये जो तो प्रश्नों प्रश्नोपनिषद है ना तो प्रश्नों प्रश्नोपनिषर वो फिर एक बार नजर दौड़ा लो कितना पेज पर था एक सौ पेज पर रहा है ना हाँ फिर विस्तार से चलेंगे हम तो एक सौ आठ पेज पर आप आ जाइए ये भी ऐसी दृष्टा इस प्राता घाता रसायता ममता बोधता फिर करता आया कि नहीं आया ले। हैं? ले। करता आ गया अब इस सुर्थी? अच्छा ठीक है तो यहाँ पे करता उसको कह कर दिया ना न स्पष्ट कह दिया अगर ब्रह्म सूत्र पड़े है तो करता शास्त्रा ऐसा ब्रह्म सूत्र भी है अब आत्मा करता है या नहीं इसको लेकर के बहुत मतभेद है तो उनको थोड़ा आप समझिए एक आप उनतालीस निकालिए ओके हम आपको धीरे धीरे सब बता देंगे हुँ? हुँ। अच्छा पहले तो युक्ति बताएंगे आपको क्या संक्षेप में समझ लेना कर्ता किसे कहते हैं करता करने वाले को कहते हैं ना सिर्फ सुनिए क्रम कैसा है जानता है इच्छा करता है प्रयत्न करता है जाने बिना इच्छा होगी किसी काम को जानेंगे फिर उस काम करने को तो पहले किसी काम को जानेंगे फिर काम करने की इच्छा होगी फिर उस काम के लिए प्राटे सही तो जानता है इच्छा करता है प्रयत्न करता है जाना इच्छा प्रे, प्रेट। और इसके बाद क्या आएगा करता है कर्म करता है जानता है इच्छा करता है प्रश्न करता है फिर कर्म करता है द्ध। द्ध। तो पहले क्या होता है सबसे पहले हाँ द्ध। द्ध। किसी कर्म को जानेंगे और फिर क्या होगी उसको करने की इच्छा करते हैं ना करने की इच्छा को करते हैं कर तुम इच्छा चिकित्सा अच्छा तो जानता है तो जाना जानता है ऐसी की इच्छा इच्छा करता है फिर प्रेस प्रश्न करता है और फिर करोती मतलब कर्म करता है अब इसको सुनो तो जानता है है ना जानता कौन जानता है बोलो है ना तो जो जानता है वही क्या करता है इच्छा और वही क्या करता है प्रश्न वही क्या करता है जो जानता है वही इच्छा करता है वही क्या करता है और प्रश्न से फिर क्या होती है कर्म होता है प्रश्न से क्या होता है कर्म होता है अपने यहाँ पर तो करता क्या है प्रश्न को कृति भी कहते हैं कृपी रचना है कृति चौबीस गुणों में क्या है कृति और कृति का क्या है तो भी चौबीस गुणों तो से कहें कृति हाँ तो प्रति किसने कहते हैं कृति प्रश्न और कृषि पर्याय हो जाएगा तो इसको ऐसा समझिए कि कृति के आश्रय को करता कहते हैं क्षति के आश्रय को मतलब कृति तो के आश्रय कृति किसमें रहती है कर्ता में है ना तो कृति किसमें रहती है कर्ता में तो अब देखना जानाती जानता कौन है करता कौन आत्मा ज्ञान किसने है आत्मा तो जानने वाला कौन होगा आत्मा तो फिर इच्छा करने वाला कौन होगा आत्मा आत्मा कैसे इच्छा करता है ये अलग विचार है है ना और फिर जो जानता कौन है आत्मा तो इच्छा कौन करता है आत्मा, आत्मा इच्छा जड़ नहीं कर सकता है है ना नहीं जगत की को करने की इच्छा अभी प्रकृति में हो जाएगी जड़ करने लगे और सब विचार इसमें आएगा तो फिर प्रश्न भी किसमें कौन करेगा आत्मौ। प्रश्न भी चेतन में रहेगा आत्मा में रहेगा तो कृति आश्रय को कर्ता कहते हैं या तो कृति वा कृति वाले को कर्ता कहते हैं बात समझ में आती है कृति मतलब प्रश्न कृति के आश्रय को कर्ता कहते हैं या कृति वाले को कर्ता कहते हैं निमंता ने प्रकाश में क्या था कर्ता के आया था कृतिवत्व नहीं आया कृतिवत्व एक कर्ता का लक्षण है कृतिवत् मतलब कृति का अधिकरण कौन है का और उसमें क्या रहेगा कृति कृतिवत्व कृतिवत्व रहेगा ना जो व्याण पढ़ते हैं तो न्याय के लकार सकर्मक धातु ऐसी कर्म और करता करता में अब अकर्मक धातु ऐसी भाव और करता में वो धातु कर्मक है तो उससे लकार किस में आएगा करता में तभी लिखा है कि कर्तिका यहाँ भूल आई थी कर्ता तो कहने की इच्छा होने पर लकारा गया कर्ता तो लकार हो जाएगा वहाँ पे तो क्या हो जाएगा कर्ता कर्ता हो जाएगा कर्ता क्या है कृति का आश्रय अच्छा तो व्याकरण मत में लकार करते करता और मीमांसक के मत में क्या आया था लकार से कृति ये विचार आया था ना वहाँ पर कृति है वही पर खु� आएगा कृषि वक्त कोई बात नहीं करता कहते हैं कृति कृति के आश्रय को कृति को करता किसे कहते हैं जैसे धनुमान तो कृतिमान मतलब कृषि के आश्रय को करता कहते हैं कृषि का आश्रय को अच्छा इतना समझते है न तो आप देखो ये ये पेश कितना हमने आपको बताया कृतित्व एक तो हाँ संक्षेप में थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते चलेंगे ज्यादा नहीं कृत्य अर्थात प्रयत्न के आश्रय को करता कहते हैं कृत्य आश्रय कर्तृत्व मिला तो प्रयत्न का आश्रय कौन होती है चेतन जड़ पदार्थ नहीं होती है ना जड़ पदार्थ प्रयत्न नहीं कर सकता है चेतन की जरूरत जानता है जाना की इच्छा करता, इच्छा की, करता है यसे, यसे यसे या इच्छा प्रयत्न बात है फिर कार्य करता है ये क्रम है ना इस प्रकार सुव्यवस्थित तो वाक्य प्रयोग व्यवस्थित वाक है एक क्रम से है न अनुसार ज्ञान तथा चिकित्सा चिकित्सा क्या होता करने की तो ध्यान देना कि ये प्रश्न के पहले क्या क्या होता है बोलो आप जाना इच्छा करना जानना हो इच्छा, इच्छा। ज्ञान हो इच्छा या ज्ञान हो चिकित्सा तो ज्ञान और चिकित्सा के बाद में क्या होगा प्रश्न प्रश्न के पहले ज्ञान और चिकित्सा दो तो होगा ना तो या इसलिए ज्ञान चिकित्सा पूर्वक प्रश्न करने वाले को करता कहा जाता है ज्ञान चिकित्सा पूर्वक प्रश्न करने वाले को तो ज्ञान चिकित्सा पूर्वक प्रश्न वस्तु करता है न ज्ञान चिकित्सा पूर्वक प्रश्न वस्तुओं मतलब तो ज्ञान पूर्वक मुक्तावली लक्षण आया है है ना नर्ता का होने पर सभी कार्य किए जाते हैं अब सुनो ज्ञान किसने ज्ञान का आश्रय कौन हुआ और इच्छा का आश्रय और प्रयत्न का आश्रय अच्छा और ज्ञान चिकित्सा अच्छा। और कृषि होने पर क्या होगा कर्म कर्म बाह्य कर्म कैसा है जैसे की जाने की इच्छा हो पहले जाने का ज्ञान होगा जाने का फिर क्या होगी जाने की इच्छा, इच्छा होगी और, हो हो और फिर क्या होगा जाने का प्रश्न होगा और फिर क्या होगा जाना होगा तो गमन क्रिया तो शरीर में होगी ना उत्तर देव संयोग संयोग होता है ना चलते हैं तो गमन किया किसमें है शरीर और गमन किया तो शरीर में है बात ही पर उसको करने वाला तो चेतन बैठा है ना अंदर शरीर में हो रही क्रिया में करने वाला कौन है काश् वही करता है हो रही है। तो आप ये समझ गए कि किसी के आश्रय को क्या कहते हैं कर्ता, के सभी को तो यही करता लक्षण मान्य है अब देखो ध्यान देना की ज्ञान की चीज का पूर्वक प्रथम बिना प्रश्न के कुछ होता है जैसे हम प्रश्न करेंगे तभी जो है कुछ चीज आप चलेंगे फिरेंगे तब पर सब अभ्यास जल्दी जल्दी सब हो जाता है है ना अब मान लो गाय अंदर घुस जाए तो उसको भगाने के लिए आप दौड़ेंगे पहले तो आप आपको तो ज्ञान आएगा फिर क्या है उसको भगाने की इच्छा क्यों कुछ नुकसान करेगी और फिर क्या होगा भगाने का प्रश्न, होगा तब ये भगाना क्रिया होगी आपको ये सब होता है न तो अभी देखो यहाँ पर तो ये प्रश्न को विचार करने से समझ में तो आ जाता है न समझ में आ जाता है इस प्रश्न में ये होना हमारा प्रश्न इस विषय का है इस विषय का प्रश्न जैसे प्रश्न नहीं करते इसलिए पढ़ का तो प्रश्न वो नहीं करते हैं जो प्रश्न करते हैं वो पढ़ते हैं तो अब देखना तो ये तो बात कर तो, तो कर्तृत्व तो कब समझ में आता है जागृत तो अवस्था में स्वप्न में भी कुछ प्रश्न होता है कुछ ना कुछ तो जागृत अवस्था में स्वप्न प्रश्न कर्तृत्व स्पष्ट समझ में आता है और सुसुक्ति और मूर्खा में कर्तृत्व हो आता है तो ये ये संदेह होता है कि की को जो आत्मा में है तो ये आत्मा का स्वाभाविक है और घर में आए अथवा कर्तव्य स्वाभाविक घर में अथवा अच्छा तो अब कर्ता कौन है ऐसा विचार करना है ठीक है अब देखना जो साधना का करता होगा वही साधना का फंड हो नियम है जुड़ी जो करता होता है वही क्या होता है भोगगा करे कोई भोगे कोई ये बनेगा चलिए अब ध्यान देना तो कर्ता कौन है इसलिए अभी शंकर मत को एक तरफ करेंगे और बाकीों को एक तरफ करेंगे हालांकि जो विशेषा जो एक मत है ये शंकर मत और न्याय मत दोनों से हटा हुआ है दोनों से अलग है न्यायिक मत को भी नहीं माना इसमें शंकर मत को भी नहीं माना दोनों से यहाँ पता पर अभी विचार के लिए हम शंकर मत को एक तरफ करेंगे बाकी सबको एक साथ ले भी चलेंगे और जब न्याय मत से इसका भेद आ जाएगा तब आपको बता देंगे कोई अच्छे समझ लो क्योंकि दिन की इजाजा है न्यायिक मत की और शंकर मत की अच्छा तो अब जो जो अभी चलेगा वो विशेषता कोई सम्मति है और जहाँ भेद आएगा ना वहाँ हम बता देंगे न्याय ऐसा मानता विशेषता कोई ऐसा मानता तो अभी सामान्य रूप से सब एक साथ देखेंगे जैसे देखना कर्ता कौन है ऐसा विचार करना है आपको तो संत तो ये एक है यहाँ पर संत शास्त्र और शंकर मत एक, एक। दोनों का एक मत है कि चेतन कर्ता नहीं है ये तो चेतन को कर्ता मान लेंगे तो बिकारी हो जाएगा करपी बिगारा जाएगा उसमें ठीक है अब ये तो बाद में बताएंगे कि इसमें इसमें कर्फ्यू तो वो बिकार नहीं है वो तो उसका सागत है यहाँ कहा जाएगा कर्फ्यू तो उसका विकार नहीं वो क्या उसका विकार वो होता है कि जो किसी में प्रविष्ट होकर के और उसको क्या है नष्ट करना शुरू कर दे जैसे इसको जन्म आप कागज को डाल दीजिए तो बिकार आएगा की नहीं आएगा इसमें प्रविष्ट होकर के नष्ट करना शुरू कर दिया तो वो तो बिकार हो गया और कर्फ्यू तो ऐसा नहीं है कर्फ्यू क्या उसका हमारे मत क्या है तो उसका सहमत है और सभी दार्शनिक एक तरफ है ऐसा समझेंगे तो जैसे देखना कि दूसरे दार्शनिक कहते हैं कि कर्कित आत्मा का स्वाभाविक है भैया क्या कहेगा कर्कित आत्मा का स्वाभाविक है और ये शांकर्मक्की और शांत मक्की और से कहा जाएगा प्रतिमा का स्वाभाविक नहीं है औका है या कंपित है लेकिन शांत सांक और शांकर्मती की तरफ से कहा जाता है जैसे तो उदाहरण देते हैं कि फटिक मरी जानते हैं फटिक मरी का कैसी होती है हो स्वच्छ बिल्कुल स्वच्छ होती है उसके पास लाल रंग का पुरुष रख लिया जाए जब आप उसको यहाँ है गुड़ान तो कैसी वो मालूम होगी ना इस पत्ती की स्वच्छ है पर जफा कुसुम की समिति होने पर कैसी हो जाती ला है लाल प्रतीक होती है तो जफा कुसुम वहाँ पर क्या है कि जफा कुसुम क्या है ये इस है, फिर भी उपाधि का सम्बन्ध होने पर वो कैसी प्रतीक होती है कैसी प्रतीक होती है और विचार हुई स्पति का रक्त ज्ञात होगी, पर विचार करके देखो यह रक्त वर्ण किसका है रक्त तत्व किसका है जपा कुसुम का स्पटीक का अपना है स्पटीक में उपाधि के कारण प्रतीत हो रहा है वास्तव में इस फटीक का क्योंकि जब उसमें तो ऐसा रहेगा वो तो ध्यान देना जबापर्ण स्वाभाविक किसका है और औपाधिक किसका है? उपाधि के कारण जो हो उसे क्या कहेंगे उपाधि तो उपाधि के कारण रक्त की किसी स्थिति हुई तो उपाधि के कारण जिसकी स्थिति हो वो उसमें औपाधिक तो उसका स्फटिक का रक्मण हो गया उपाधि ये बात समझ में आती है नहीं। तो जैसे इस की स्फटिक में रक्तमण की प्रती कैसी है औाधि वैसे ही आत्मा में करते तो भक्ति की प्रती कैसी है उपाधि उपादित तो, तो सुनो उपाधि क्या है अंता उपाधि क्या है अंता ग्रहण शंकर मत के अनुसार क्या है आत्मा एक आत्मा क्या है जैसे आकाश एक हो गए कैसे इसका ज्यादा विश्लेषण हम आगे करेंगे केवल हमें कर्तृत्व से संबंधित बातें समझनी नहीं आता तो संकर्म के अनुसार जैसे आकाश एक है वैसी आत्मा कितनी आत्मा एक होने पर भी ने आकाश एक होने पर भी जैसे घट के अंदर रहेगा आकाश तो सोचे मुझे घट आकाश के अंदर रहेगा आकाश तो ऐसा अलग अलग व्यवहार होता है ना तो मतलब घट और मठ उपाधि के भेद से आत्मा के कितने भेद हो गए अनेक तो वैसे ही आत्मा एक है अंताकरण उपाधि के भेद से जैसे ध्यान देना आकाश एक है घटा उपाधियों के होने से आता अनेक कहे जाते हैं तो वैसे ही आत्मा एक है अंताकरण उपाधि के भेद से आत्मा कितनी कही जाती है अनेक अंताकरण एक है तो अंताकरण से अवच्छिन्न चेतन ही जीव है या अंताकरण से अवच्छिन्न आत्मा ही क्या है जीव एक ही आत्मा है अंताकरण से अवच्छिन्न मतलब अंताकरण अंताकरण से युक्त होने पर या अंताकरण का संबंध होने पर उस आत्मा को क्या कहते हैं तो यहाँ उपाधि कौन हो गई अंताकरण उपाधि कौन हो गयी अब सुनो तो अब ध्यान देना तो जैसे जैसे ये मत के अनुसार क्या है कि आत्मा में कर्त्य होकर त्मा में तो करते कर्त भोक्त तो किसमें है अंताकरण में किसमे है अंताकरण में करतृत तो है अब अंताकरण तो उपाधि है ना अब उपाधि के संबंध से अंताकरण उपाधि के संबंध से कर्तृत भोक्त तो किसमें कित होगा उदाहरण समझ में आता है जैसे स्फटिक स्वच्छ है जबाक सुध उपाधि की समिधि से स्फटिक कैसी कठिन होती है वैसे ही आत्मा कैसा है स्वच्छ है है ना? और जब आंका उपाधि की समिधि होने से वो कैसा कठिन होने लगा कर्ता भोक्ता, मतलब आत्मा में करतृत तो भोग होने लगा किसने भोक्तिक अनुसार अंतरण कर किसने हैं और प्रतीत किसने होने लगेगा तो उपाधि से आत्मा में कर्तृ भोक्ति प्रतीत होने लगे अथवा कहेंगे उपाधि के कारण आत्मा कर्ता भोक्ता प्रतीत होने लगेगा पर है वास्तव में आत्मा कर्ता भोक्ता कर्ता भोक्ता कौन है आत्मा अंताकरण करता भोक्ता है उसमें कर्तृ भोक्ति प्रतीत किसमें होने लगा आप बताइए So तो उपाधि के कारण जो प्रतीक होगा वो क्या होगा औपाधिक अथवा कल्पित उपाधि के तो कारण आत्मा में कर तो इसके अनुसार कर्तिकवादी की कर्तिक भोक्त तो कर्तिकवादी कुछ भी आत्मा में नहीं है शंकर मत के अनुसार और शांक शास्त्र के अनुसार है बस मन में आई अब यहाँ देखना अब यहाँ दूसरा मत देखिए जो कर्ता मानने वाला पक्ष है वो अकर्ता मानने वाला पक्ष है वो मुख्य रूप से आत्मा को क्या मानता है और कर्ता मानने वाला पक्ष देखिए उनका कहना है दृष्टान्त और दृष्टता में विषमता है दृष्टान्त और दृष्टता में दृष्टान्त तो ये क्या किया जता कुसुम स्फिक का और दासतांत्रिक हो गई आत्मा का तो विषमता है कैसे सुनो वहाँ फटिक के संबंध के बिना में में पहले से है नहीं। नहीं। है, कि नहीं जता को यहाँ पर जैसे इस फटिक के संबंध के बिना जता कसुभ में क्या है लाल वर्ण है तो यहाँ विचार करते देखिए कि आत्मा के संबंध के बिना आप अंतरण में कर विचार करो यदि आत्मा के संबंध के बिना अंताकरण में करते भोगत हो या, या आत्मा के संबंध के बिना ही जड़ अंताकरण करता भोगता हो यदि ऐसा मान्य दो पक्ष है आत्मा के बिना आत्मा के बिना आत्मा के, के संबंध के बिना अंताकरण करता भोगता है क्या यदि आत्मा के संबंध के बिना ही अंताकरण करता भोगता ऐसा मान दिया जाए तो आत्मा को मानने की क्या जरूरत है आत्मा को मानने की जड़ पदार्थी करता भुगता बन जाएगा इसके चार भी नहीं हो जाएगा वो तो यही कहता है तो शंकर महत्मा ने कभी भी आत्मा के संबंध के बिना अंतरण वो करता भूगता कह सकते हैं अब ध्यान देना तो, लेकिन जब आप उसने पहले से उसका स्पटीक के संबंध के बिना है कि वही उसमें स्पटीक होता है तो आत्मा के संबंध के बिना अंताकरण करते है क्या जब है ही नहीं तो संबंध होने पर उसको चित हो जाएगा क्या नहीं, नहीं। और यदि पहले से कर्तृत वो मान लिया तो क्या होगा आत्मा, तो आत्मा मतलब क्या है आत्मा को मानने की योगी नहीं, नहीं।, नहीं है वो क्या है कि चार बात मतलब ही हो जाएगा बात तो इससे क्या होता है कि कर्तृत्व को किसने मानना चाहिए आत्मा में में करतृत्व सब विचार करके चलते हैं सभी पक्षों को विचार करेंगे कोई पक्षी छोड़ेंगे नहीं और ध्यान देना अब देखो यहाँ पर तो ऐसा कहते हैं कि संकटमत की ओर से कहा जाएगा केवल अंताकरण में कर्तव्य नहीं है किन्तु अंताकरण अव्छिन्न आत्मा में क्या है कर्तव्य अंताकरणा अच्छी आत्मा में क्योंकि में अंताकरणीन आत्मा करता दिखाई देती है ठीक तो है तो यहाँ जो हो एक उदाहरण दे दिए लेखनी करता होती है कि लेखनी लिखने का करण होती है लिखने का साधन लिखने का, का साधन होती है तो केवल लेखनी में लिखने का कर्तव्य तो है और लेखनी के देखो केवल लेखनी लिख सकती है और केवल लेखक लेखनी के बिना लेखक लिख सकता है नहीं नहीं बस हो जाती है केवल लेखनी लिख नहीं लिख सकती है और केवल लेखक भी लिख तो कौन लिखता है लेखनी से युक्त लेखक लिखता है या लेखनी विशिष्ट लेखक बताइए है संक्रमत की ओर से कहा जाएगा जिस प्रकार केवल लेखनी नहीं लिख सकती है केवल लेखक नहीं लिख सकता है बल्कि लेखनी से युक्त से वह छिन्न लेखक लिखता है वैसे ही केवल अंताकरण करता और केवल आत्मा करता नहीं है केवल आत्मा को करता मान लिया और संक्रमत खत्म हो गया केवल अंताकरण करता नहीं है मतलब आत्मा के संबंध के बिना अंत्यकरण को करता मान सकते मानेगे तो सारवाद ही हो जाएगा तो केवल क्या बताया केवल बतायाकरण करता नहीं केवल आत्मा केवल आत्मा वो करता मानेंगे और मान लिया तो वो करते मत की ओर से कहा जाता है जैसे केवल लेखनी, लेखनी लेखक नहीं होती केवल लेखनी नहीं लिखती है और केवल लेखक नहीं लिखता है बल्कि लेखनी से विशिष्ट लेखक लिखता है उसी प्रकार से केवल अंकाकरण करता नहीं है और केवल आत्मा भी करता तो अंता करण क्या होना पड़ता है ठीक हो गया ना कितना तो यहाँ ध्यान देना दूसरी विचार करके देखिए ठीक है लेखनी के बिना लेखक नहीं लिख सकता है पर विचार कर देखो कि लेख का कर्णत्व किसने है और लेख का कर्तृत्व कितने है लेख के प्रति कर्ता कोण को उन्हें अलग अलग विश्लेषण करके देखिए लेखनी क्या होगी लेखन ही हो लिखती। लेखनी, लिखती लेखनी से होगी ही तो बनेगी, और करता कौन बनेगा लिखने का लेखक करण को तो भी करता होता है क्या? करण करता हो तो लेखनी से काम हो जाए बात ऐसा नहीं तो ये कहा गया जैसे की यहाँ पर यदि यद्यपि लेखनी विशिष्ट लेखक लिखता है फिर भी विश्लेषण करके देखेंगे तो लेखनी में ही आएगा लेख का कर्ण तो लेख का कर्तव्य वही फिर यहाँ विश्लेषण करके देखो अंता आत्मा करता होता है लेकिन यहाँ पर करण कौन है कर्ता को उन्हें विचार करके देखो कौन होगा करण अंता होगा करण और करता कौन होगी आत्मा अंताक्रण स्वस्थ आती है ऐसा विश्लेषण करके देखिए तो भी आत्मा कैसी थी दो जाएगी करता और भी थोड़ा आपको हम समझाते हैं और भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं जैसे ऐसा देखो कोई ऐसा शंकर मत की ओर से कहा जाए की जैसे की स्त्री केवल स्त्री संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है और केवल पुरुष भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है मिलकर दोनों संतान उत्पन्न तो कर सकते है हैं। तो वैसे केवल देखने भी नहीं लिख सकती है नहीं वैसे केवल अंताकरण भी नहीं कर सकता है ऐसे केवल संतान को उस नहीं कर सकती है केवल पुरुष की संतान को उस नहीं कर सकता मिलकर कर देते ही केवल अंतरण करता नहीं होता है और केवल आत्मा भी करता नहीं। मिल करके दोनों करता। नहीं। करता। हमारा मत तो ठीक हो गया यही करेगा ना केवल अंतरण करता नहीं और केवल आत्मा करता नहीं मिल करके करता है बात ही समझे तो ये यहाँ विचार करके देखो दृष्टांत को देखो स्त्री पुरुष मिलकर के संतान को उत्पन्न करते हैं स्त्री और पुरुष दोनों में यदि कोई एक नपुंसक होगा एक नपुंसक संतान उत्पन्न होगी तो स्त्री पुरुष वही स्त्री पुरुष मिलकर संतान उत्पन्न कर सकते हैं जिनमें संतान उत्पन्न करने की योग्यता है जिनमें संतान उत्पन्न करने की तो संतान उत्पन्न करने की योग्यता रूप धर्म मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा मानना पड़ेगा उसके बिना होगा तो यहाँ भी क्या है की मिल करके करता सब हो सकेंगे जब इसमें किसी एक में आप कोई धर्म मान लेंगे कोई एक धर्म है? मान लेंगे दोनों में धर्म मानना पड़ेगा ना तो यदि दोनों में आप कोई ना कोई एक धर्म मान लेंगे कैसा करने की योग्यता रूप धर्म है? करने की जब कर्ता होने की योग्यता रूप धर्म है? यदि दोनों में आपने कोई ना धर्म मान लिया तो आत्मा में धर्म माना कि नहीं माना यदि आत्मा में कोई धर्म मान लिया तो आत्मा फिर क्या आएगी निर्विशेष सिद्ध हो पाएगा निर्धम सिद्ध हो पाएगा और यदि धर्म नहीं माना तो मिलकर करता सिद्ध होंगे नहीं सिद्ध होंगे यदि कोई धर्म नहीं माना तो मिलकर करता नहीं सिद्ध होंगे और पूरी धर्म मान लिया तो कैसा सिद्ध हो जाएगा आत्मा सब विशेष सिद्ध हो जाएगा है ना कोई विशेषण मान सिद्ध हो जाएगी तो जैसा निर्विशेष कहते हैं वैसा सिद्ध नहीं, नहीं हो सकती है कोई ना कोई धर्म मानना पड़ेगा न है। अच्छा। तो फिर यदि जब कोई ना कोई धर्म मानना ही पड़ेगा अब उस धर्म के कारण करता है कोई धर्म मानो उस धर्म के कारण कर्तृत्व मानो उससे अच्छा है सीधे करतृत्व से मान लो सीधे कर्तृत्व में उसके बिना कोई गति नहीं है उसके बिना कोई गति नहीं है धन लगेगा नहीं तो ये सभी समस्याएं हैं ये सां के और ये यह मत बिल्कुल बराबर हैं। वो तो संकर्मी भूत आपको अगले दिन दिखाएंगे पुस्तक बहुत चतुराई से दिखाया जाता है संकर में दोनों समान है जेड़ों को वही हम दोनों मानते हैं और तो ये बात समझ में आई और भी ये बंगा हम देख लो जैसे कहते हैं ना अयोधा की होता है सप्त लोहे तो के पिंड सख्त लोहे के गोले को कहते हैं अयो गोलक लाल सख्त सफाई हुए अयो गोलक अथवा अया उसको अब ध्यान देना जलाना किसका कार्य है अग्नि का जलाना किसका कार्य है अग्नि में कार्य है और अग्नि उपाधि से युक्त कौन हो गया लोहा फिर क्या कहते हैं अयो क्या लोहा जला है ऐसा प्रती होती नहीं होती क्या कहा जाता है लोहा जला जलाते है। तो जलाने वाला लोहा है फिर भी ऐसा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है हाँ। क्यों कहा जाता है क्योंकि अग्नि उपाधि का उसमें क्या है अग्नि उपाधि के दाहकत तो है किसमें हाँ। मतलब अग्नि और लोहे का काम हो गया है अग्नि और लोहे का तादात्म होने से अग्नि के दाहकत्व की प्रतीति कितनी हो रही है हाँ बस अग्नि और लोहे का के होने के कारण अग्नि और लोहे का तादात अभेद अलग अलग समझ सकते हैं उस समय अलग अलग तो नहीं समझ पाते हैं तो अग्नि और लोहे का तादात होने के कारण अग्नि का दाहकत्व किसमें प्रतीक हो रहा है अलुओं को रख लोहे तो तादात होने के कारण उपाधि का धर्म किसमें प्रतीक हो गया तो वैसे ही अंताकरण और आत्मा का क्या है सादाश्म अंता का क्या है तो सादाश्त होने के कारण उपाधि के करपित धर्म कितने प्रतीक हो जाता है सादार्थ होने का उपाधि के धर्म उपाधि हो जाता है आत्मा भी तो यहाँ भी विचार करते जो विचार दाहकत तो किसका धर्म है उपाधि के बिना अग्नि का दाहकत धर्म सिद्ध है की नहीं लोहे का संकर् न हो तो अग्नि राहत है कि नहीं है तो उपाधि के संबंध के बिना उपाधि का अग्नि का राहत तो सिद्ध है कि नहीं है अंताकरण का कर्तृत्व सिद्ध है क्या अंताकरण जड़ है तो उपाधि के संबंध चेतन आत्मा के संबंध के बिना जड़ अंताकरण का कर्तित्व सिद्ध हो यदि उसके संबंध के बिना ही अंताकरण का कर्तित्व सिद्ध हो तो आत्मा को माने की सकता नहीं सब कुछ हो जाएगा आपको पैसा भेज देंगे उसका अंधेरे तो आ जाएंगे जरूरत ठीक है तो अब देखो आप यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ तो मैं आपको जैसे उपाधि लोहा उपाधि के संबंध के बिना अंतर उसमें अग्नि में क्या है? है लोहा उपाधि के लोहा उपाधि के एक बिना दोबारा सुनो दोबारा सुना तो जिस प्रकार लोहे, तो तो लोहे के, के बिना अग्नि में राहत तो है कि नहीं पर तादात हो गया प्रसादातर तो उपाधि अग्नि उपाधि कौन तो जिस प्रकार लोहे के संबंध के बिना अग्नि में राहत तो है कि नहीं और हो जाता है वो जो भी तो वैसे आत्मा के संबंध के बिना अंतरकरण में करते तो है क्या है और यदि आत्मा के संबंध के बिना ही जड़ अंताकरण में प्रतिष्ठित हो मतलब आत्मा के संबंध के बिना ही जड़ अंताकरण जड़ पदार्थ करता हो जाए तो क्या होगा चेतन को मानने की जरूरत नहीं है चर्वाक मत क्या है कि चार भूतों के विलक्षण संयोग से चेतनता आ जाती है आत्मा को मान ले कोई तो चर्वाक मत को स्वीकार करना हो जाएगा आत्मा औपाधिक करतृत्व तो आत्मा में तब कह सकते हैं जब उपाधि में पहले प्रसित हो तभी तो उपाधि में पहले से होगा तभी तो वहां जाएगा पहले सिद्ध हो जाए पहले मान ले तो फिर चारवाक मत को स्वीकार करना हो गया क्या हो गया चारवाक मत। हाँ आत्मा को स्वीकार करना हो गया तो वो भी जड़ में पहले से मान रहा है तो फिर आत्मा को स्वीकार करने की कोई जरूरत है चारवाक मत गले में आ जाएगा फंस जाएगा और यदि आत्मा के संबंध के बिना अंतासरण करके तू न माना अंताग्रम में करते तो जब अंताग्रम में करते तो है ही नहीं उपाधि में करते तो है ही नहीं तो उसमें जाएगा नहीं।, नहीं जाएगा तो फिर जो उपाध आत्मा होगा वो औपाधिक नहीं होगा तो तो बात समझ में आई तो ये तो ये जो करता है ना सुखी तो वो के अथवा यह कल्पिक कर्तृत्व तो को नहीं देती हमने बताया और बताएंगे फिर विशेषता जो इसको थोड़ा बताएंगे है न थोड़ा अंतर आ जाता है पूर्णता विशेषाद्वैक भी है इसमें न्याय और ये संतर मत एक तरफ न्यायिक एक तरफ विशेषाइक मत ये पूरा अंतर आ जाता है अंतर आ जाता है तो अभी देख इसको देखते हैं फिर अगले में बताएंगे स्वाभाविक नहीं मानते है वही तो अंतर हो जाएगा का कर्त्य धर्म आत्मा में है लेकिन स्वाभाविक वो ध्यान देना न्यायिक मत में स्वाभाविक है विशिष्टाद्वीत में स्वाभाविक नहीं है तो फिर विशिष्टाद्वैत का और शांकर मत का क्या नयायिक मत में कर्तृत्व तो कैसा है स्वाभाविक है विशिष्टा मत में सांसारिक कर्मो कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं माना गया और फिर कैसे संगति लगेगी बताएंगे एक दिन का समय देंगे फिर इसकी संगति लगेगी और ध्यान देना अग्नि में दाहकत तो स्वाभाविक है कि नहीं है हमने हम नैयाय की छुट्टी करते हैं आपकी शंका को हम नैयायी की ओर से लेते हैं अग्नि में तो स्वाभाविक है इसमें के बिना दाह करेगी तो आत्मा में करते तो स्वाभाविक बना रहे लेकिन जब बंधन का कारण अज्ञान ध्वस्त हो गया तो बंधन होगा तो क्या होता है नैयायी की ओर क्या पूर्व करकेगी अग्नि में दाहकत तो है अब फिर पास ही ना जाए तो दा करेंगे तो करते तो प्रार्थना का स्वाभाविक बने रहने पर भी बंधन का कारण अज्ञान जो है ज्ञान विनिर्भित हो गया अब क्या कैसे बंधन हो जाएगा कि उत्तर कोई नहीं खी पाएगा ये हमें एक प्रश्न में आपको हैं देगा जिससे प्रश्न का उत्तर अलग है वह सब मध्यम मध्यम मार्ग है वहाँ पर नैया उत्तर भी अपनी जिंदगी अच्छा तो हो तब बंधन नहीं हो है ना? बंधन बंधन तब दो अलग अलग बातें hmm. है, है यही यही उत्तर कैसे कभी मान सकता उत्तर यही हो सकता है भाई बंधन के कारण निवृत्त होने से बंधन नहीं होगा करता होता जल का क्या है की वो प्लेदन है ना उसका तो वो उसमें किसी को संयोग नहीं हो तो कैसे प्लेदन करेगा अग्नि का ताकत तो स्वाभाविक होने पर भी जब तक ध्यान देना कार्य की उत्पत्ति एक कारण से होती है कि सतम सावधानी के होने पर होती है कारण सलाह कारण समूह के होने पर जो होता है एक होता है क्या तो बस तो अब क्या है की जब अग्नि का ताकत तो स्वाभाविक होने पर भी जब तक आदि नहीं होगा तो तय होगा होगा मैंने एक दिया मेरे बात उसका उत्तर वो लोग तो नहीं दे पाएगा कहीं भी उत्तर नहीं दे पाते हैं हर जो एक भी उत्तर उनके आई अविचारिक नहीं है वो मत विचार नहीं करेंगे तो सब कुछ सुंदर लगेगा अच्छा उससे तो न्याय मत फिर भी मजबूत है युक्तिक नहीं मजबूत हो उसके तो एक सत्र बने गया युक्ति से अब यहाँ देखो एक दो बातें बताते हैं कहा गया न्यायिक और संक्रमण के मध्य का है वेस्ट ये देखना सिद्धांत दोनों के मध्य बढ़ती है ना तो संक्रमण से भी अलग है न्यायमत से भी अलग है कैसा है अगले दिन हम आपको बता पाएंगे कर्तृत्व किस तेज का है तो एक सौ तीन ठीक है एक दो बात है आपको तो बताते हैं और उस तो समय हो रहा है संक्षेप में थोड़ा थोड़ा एक सौ उनतालीस पेज पर कर्तृत्व लेना ऊपर का पेड़ा ठीक है और अगले पेज पर 140 पेज पर नीचे का प्रया देख लेना है ना और ऊपर का भी प्रया 140 पर देख सकते हैं कि जो कर्ता होता है वही क्या होता है भोक्ता है ना? भोक्ता भोक्ता का मतलब क्या होता है तो तो कर्म का कर्ता ही कर्म के फल का भोक्ता होता है तो आत्मा ना वो कर्ता मानेंगे ध्यान देना मोक्ष की यदि मानेगी कर्ता कौन है अंताकरण तो मोक्ष की साधना कौन करेगा अंताकरण और मुक्त होने पर अंताकरण रहेगा तो फल मिलेगा उसको तो ये भी समस्या है आत्मा को करता ना मानने पर समस्या यही है जो लोग अंताकरण को करता मानते हैं, साधना थी किसी अंताकरण में और फिर वो नहीं। रहेगा नहीं। तो कर्ता वो कल सिद्धांत होगा नहीं होगा सिद्धांत अच्छा किसी की भी स्वाना अपना नाश करने में किसी की भी प्रवृत्ति होती आप बताइए है तो अंताकरण जो है करे साधना तो मुश्किल में रहे ना वो तो अपना नाश करने की किसी की होती है तो भी कैसे साधना होगी ये सारे बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो असमा समाधान नहीं, नहीं। तो सारी आ है पंचदशी ने एक उदाहरण दिया है जैसे की सती स्त्री है ना तो वो आत्मदायक कर, तो कर लेती है तो नहीं कर लेती है पति के हित में आत्मदा कर लेती है वो इसी अंता अपना नाश कर देगा सती जो स्त्री है वो आत्मा करती है क्या उसको तो दुख हो रहा है पति के वियोग के बिना पति के जाने के बिना उसको दुख हो रहा है ना तो दुख जिस कारण होगा शरीर का शरी नाश कर रहे हैं याद हुआ वो भी नहीं कर रही है उसका भी अस्तित्व समाप्त हो रहा है दो सौ जिसमें किसी की प्रवृति नहीं होती तो, तो एक सौ चालीस चल रहा था ना और भी एक में देखना शंका समाधान और देख लेना कुछ कुछ बता रहा हूँ मैं पूरा नहीं है ना 140 के संका समाधान आप पढ़ लेंगे 142 के भी के समाधान पढ़ लेंगे है ना और 143 के भी शंका समाधान पड़ लेंगे ऐसा इतना ही आज कहा है ठीक है और फिर बहुत सारे बातें कल कही जाएंगी जैसे गीता में है ना नह अहंकार की मूड आत्मा करता हूँ मन में ये सब बातें हैं इनको बताना पड़ेगा और फिर वो मत को केवल कैसा मत है ये भी बताना पड़ेगा और गीता की सत्संगति भी लगानी पड़ेगी ये शांतर मत में ये भी कहते हैं ना ये हन हन्यते आत्मा ना तो मारती है और ना ही मरती है तो क्या है कि वो फिर उसका मतलब वो करता नहीं है इसके कर सिद्ध करते हैं आप बताइए आप बाजार से साम भोजन खरीद कर ले आइए हमको बोलिए कि खाइये हम हम कहेंगे कि हम नहीं खाते हैं नहीं खाया और यहाँ भोजन बन गया और हम उसको बैठ खाने लगे आप कह सकते हैं आपको पहले कहे की हम नहीं खाते खाने लगे तो क्या उत्तर होगा बोलो क्या उत्तर है बाजार में सामान और यहाँ का खाते है तो वहाँ भी नायब हंजि अन्य से वहां पर क्या है कि हनन क्रिया का कर्म आत्मा नहीं है क्या हनन क्रिया का कर्म आत्मा नहीं है और क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है ईश्वरी में यही कहा गया है किसी भी क्रिया का कर्म नहीं है किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है ये थोड़ा वहाँ पर कह गया नहीं सुनने वाली बात है मतलब वहां पर क्या कह गया कि आत्मा हनन क्रिया का करता पर किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं ऐसा कह कहा गया क्या तो जो आत्मा वो कर्ता मानते हैं हनन क्रिया का कर्ता मानते हैं <Mü. soundtrack> <áis> तो तो क्या तो फिर क्या हुआ उसको लेकर क्या सिद्ध कर दिया उसको लेकर क्या ऐसे करता नहीं हनन क्रिया का करता नहीं आत्मा हनन क्रिया करता कोई भी नहीं मानता है तो किसी भी करता ने ये सिद्ध हुआ था तो भी जब विधान हो जाता है विचार करना रखा अभी बहुत सारी बातें इसे विचारणी है और बहुत साधन के लिए